शांति शांति ही ओम हम ऋग्वेद के दशम मंडल सूक्त की चर्चा कर रहे हैं इसका ऋषि ऐलुष है और इसका देवता अक्ष कितव प्रशंसा और अक्ष कितव निंदा अर्थात कुछ मंत्रों में उसके प्रशंसा के शब्द हैं और कुछ मंत्रों में उसके परिणाम को बताया गया है इसके पिछले मंत्रों में हमने देखा था कि एक व्यक्ति जो इसका आदि है इसका व्यसनी है उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है पिछले मंत्र में चर्चा थी सभा मीति के तवह जेश्यामी थी तन्वाशु सुजान अस्य वितरती कामं प्रतिदीवने दधत आकृता मनुष्य के जीवन में जो हमारे अंदर के भाव हैं उन भावों को हम संवेग कहते हैं वो मूल रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं लेकिन वो भाव कभी कम और कभी अधिक क्यों हो जाते हैं तो उसके लिए एक नियम है वो जब भाव प्रकट होते हैं तो उसके दो तरह के कारण होते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में आलंबन और उद्दीपन कहा जाता है अर्थात वो किसके कारण से वो भाव हमारे मन में प्रकट होते हैं और किन कारणों से वो भाव बढ़ते हैं जो हमारी मोह की बात है लोभ की बात है वो इस अक्ष से जुए से जुड़ी हुई है लेकिन जब कोई व्यक्ति जुआ घर देखता है जुआ खेलते हुए लोगों को देखता है वहाँ चलती हुई जो गतिविधियाँ हैं उनको सुनता समझता देखता है तो उसके अंदर का जो विचार है वो प्रबल हो उठता है वो उसको और अधिक प्रेरित करता है उस काम को करने के लिए ये जो बहुत ही प्राकृतिक या काव्यात्मक ढंग से जो बात कही गई है वो इन मंत्रों में है मनुष्य जो भी काम करता है बुरा भले ही कैसा भी बुरा हो लेकिन उसके मन में एक भाव अवश्य रहता है कि इस काम में मुझे सफलता मिलेगी चोरी के लिए व्यक्ति जाता है तो यही सोचकर जाता है कि सफल होकर आऊँगा वैसे ही एक व्यक्ति जो जुआरी है वो जब भी जाता है तो उसके अंदर मैं जीतूँगा मुझे बहुत लाभ होगा ऐसे भाव उसके अंदर पनपने लगते हैं और वो इन भावों से उत्तेजित हो जाता है तनवा शुशुजाना जे मैं जीतूँगा और जो वहाँ होने वाले शब्द हैं लोगों की बातें हैं पासों की ध्वनियाँ हैं हर चीज हर बात उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है उसके मन के भावों को उत्तेजित करती है मनुष्य की एक स्वाभाविक स्थिति है और इस स्थिति के कारण उसके अंदर जो एक बुद्धि होती है कि इसका दुष्परिणाम होता है इसको खेलने से नुकसान होता है क्योंकि उसमें जितनी संभावना जीतने की है उससे अधिक संभावना तो हारने की है लेकिन मनुष्य कभी नहीं सोचता कि वो हारेगा यदि भूल से वो हारने के पक्ष को यदि विचार कर ले तो फिर वो जो खेलने का उत्साह है उसको वो बना के नहीं रख सकता इसलिए जब व्यक्ति उत्साहित होता है तो उसका दूसरा पक्ष नितांत ओझल होता है दूसरे पक्ष में दूसरे विचार ही नहीं होता उसकी बुद्धि उस ओर काम नहीं करती और इसलिए वो उन क्रियाओं से उन शब्दों से उस तरह के लोगों से खेलने वाले द्वारा कही गई लोगों की बातों से वो और अधिक और अधिक उसकी ओर जाता चला जाता है उसी बात को इस मंत्र में कहा है इदं कुशिनो नितोदिनो निस्तपना स्थापयिषणव कुमार देशा जयतः पुनर्हणा मध्वा संपृक्ता कितवश्वर इसमें एक रोचक शब्द है मध्वा अर्थात ये जैसे हम किसी कड़वी गोली को किसी रोगी को देते हैं तो उसे यह नहीं पता लगता कि यह गोली कड़वी है क्योंकि उसके ऊपर एक मधुर आवरण होता है एक परत होती है जो उसको मीठा अनुभव कराती है और उस मीठे से प्रेरित होकर वो व्यक्ति उस गोली को खा लेता है तो इन सब बुराइयों के साथ भी एक बात है इन बुराइयों का यदि कड़वापन सामने होता फिर कोई भी व्यक्ति इस बुराई की ओर प्रेरित भी नहीं होता सोचने की बात है इस जुए से लाखों करोड़ों लोगों को व्यक्ति बर्बाद होते हुए देखता है इसके कारण से व्यक्ति का घर बिक जाता है संपत्ति नष्ट हो जाती है परिवार बिखर जाता है और ऐसे उदाहरण उसके सामने एक दो नहीं अनेक उदाहरण रहते हैं और वो उदाहरण हर समय उसके सामने होते हैं किंतु इन उदाहरणों से वो प्रेरणा नहीं लेता इन उदाहरणों से वो अब कोई शिक्षा नहीं लेता नहीं शिक्षा लेना चाहता यदि उसके मन में ऐसा विचार आए भी तो आने नहीं देता उस विचार को उसके मन में तो एक ही संभावना काम करती है कि हर व्यक्ति के जीवन में यदि पराजय है तो वो देखता है इस जुए से जीतकर हजारों लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए भी हैं वो उनका उदाहरण अपने सामने रखता है एक समय उन्होंने कमाया है यह उदाहरण हमारे सामने बहुत रूप में मिलेगा क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी उसने उसको उससे लाभ प्राप्त किया है और उस लाभ से वो बार बार प्रेरित होता रहता है इसलिए खेलने वाले मनुष्य को भी लगता है इतने लोग खेलने वाले हैं और इतना पैसा वो लेते हैं जीतते हैं तो तेरी भी तो संभावना है लेकिन इसमें एक बात हम भूल जाते हैं जैसे एक लॉटरी का टिकट खरीदने वाला व्यक्ति है और वो ये सोचकर खरीदता है किसी एक की निकलनी है लॉटरी एक की खुलनी है तो ये संभावना उतनी ही है जितनी किसी और की है मैं भी उतनी ही क्षमता रखता हूँ उतनी ही योग्यता रखता हूँ उतना ही भाग्य रखता हूँ जितना इस लॉटरी का टिकट खरीदने वाला कोई भी आदमी रखता है यहाँ तो हमारी बराबरी हो गई क्योंकि किसी भी व्यक्ति की खुलनी है तो किसी में मैं भी सम्मिलित हूँ ये तो निश्चित है तो यदि एक की खुल सकती है तो मेरी भी खुल सकती है और इसी संभावना से वो लॉटरी का टिकट खरीदता है लेकिन एक बात भूल जाता है कि उसकी संभावना का प्रतिशत क्या है यदि एक लाख लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा है और तब एक व्यक्ति के दस हजार रुपए की टिकट की संभावना है तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे टिकट खुलने की जो संभावना है एक लाख में एक बार तो कितना प्रतिशत घट जाता है यह सोचने की बात है लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरा प्रतिशत ही सबसे अधिक है वो एक लाख की गिनती नहीं समझता वो ये समझता है कि मैंने एक टिकट खरीदा है और एक लॉटरी खुलनी है तो इसलिए मेरा तो प्रतिशत शत प्रतिशत है इसलिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं इसमें एक और उसका मन होता है कोई बात नहीं यदि पैसे जाएंगे तो आएंगे तो लाखों में आएंगे और गए तो एक रुपया पाँच रुपये दस रुपये जाएंगे तो इसलिए वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा कमाऊँगा इसलिए थोड़ा खोने में कोई नुकसान नहीं है खोया जा सकता है लेकिन जब व्यक्ति जुआ खेलता है तो वो थोड़ा नहीं खेलता वो रुपये दो रुपये चार रुपये का नहीं खेलता क्योंकि उसे लगता है यदि वो उसने दस रुपये खेल सौ रुपये कमाए तो जीतने की संभावना थी और यदि सौ रुपये जीते तो इसी स्थान पर वो लाख रुपए भी जीत सकता है वो लाखों रुपए जीत सकता इसलिए उसके मन में ये उत्साह रहता है कि यदि एक ही बार जीत गया तो मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा इसलिए वो अधिक से अधिक उसमें लगाने की चेष्टा करता है जिसके पास जितने होते नहीं हैं जिसने उसके पास हैं नहीं उतने वो लगाता है और इसलिए जब वो हारता है तो आने की जो संभावना थी वो जब जाने में बदलती है तो आने का सुख हुआ या नहीं हुआ वो तो जब होता लेकिन जो है उसके चले जाने का दुख उस आने के सुख से बड़ा है क्योंकि यहाँ दुख का मूल आ जाता है जो दुखों के सारे कारण हैं वो सारे कारण एक ही झटके में आ जाते हैं इसलिए जो व्यक्ति कल्पना से बैठा है ये सोचकर कि वो जीतेगा और एक ही बार में इतना कमा लेगा इतना उसको मिल जाएगा कि फिर कभी उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसमें एक और मानसिकता है यदि संयोग से वो जीतता है तो अगला दांव वो उससे भी ज़्यादा पैसे का कर लगाता है वो ये समझता है कि अब तो मेरा जीतने का ही अवसर चल रहा है मौसम चल रहा है ऋतु चल रही है इसलिए मुझे एक बार में कुछ जितना हो सकता है उतना अधिक जीत लेना चाहिए और इसलिए वो पिछली बातों में संतोष नहीं करता और उसका जो ये असंतोष है वो उसको और अधिक दुख की ओर ले जाता है अब इतने जो अवसर पर, हैं परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों में मनुष्य अपने आप को अधिक से अधिक दुखों की ओर ही ले जा रहा है और इसमें उसको कोई रोक नहीं सकता उसको इस रास्ते से कोई हटा नहीं सकता उसको हटाने के लिए केवल उसकी बर्बादी उसका दुख उसकी हानि उसको जाकर प्रेरित करती है अनुभव कराती है कि ये बुरा है और कोई भी चीज कोई भी कल्पना कोई गणित उसको ये अनुभव कराने में समर्थ नहीं है कि ये काम बुरा है तो इन मंत्रों में वो जो उसके अंदर छिपे हुए भाव हैं जो खेलने वाले की मानसिकता है उस मानसिकता को इसमें प्रकट किया गया है पिछले मंत्र में तो कहा गया था कि अक्षा सुतरंती काम वो उसकी कामनाओं को बढ़ाते हैं और वो ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाता है मजबूर हो जाता है तो ये जो मनोविज्ञान है इसके अंदर हमारे अंदर जो गहरे भाव हैं उनको निकालना कितना कठिन है इस बात को समझाया है इस दृष्टि से ये जो मंत्र हैं एक जुवारी की मानसिकता को एक जुआरी के मन की परिस्थिति को उसके आकर्षित होने के कारणों को उसकी उत्तेजना को बता रहे हैं ये समझने से हमें इसकी हानियों को समझने में बहुत सहायता मिलती है ओ, ओ...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 शा